श्री विष्णु पुराण 33वां अध्याय भगवान शिवकृष्ण और बाण सुर का युद्ध श्री पराशर जी बोले हे मृत्यु एक बार बाण सुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था हे देव बिना युद्ध के इन हजार भुजाओं से मुझे बड़ा ही घेद हो रहा है क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है भगवान श्री शंकर जी बोले हे बाणसुर जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाची आदि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा श्री पराशर जी बोले तदंतर वरदायक भगवान श्री शंकर को प्रणाम कर बानसुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ इस समय अप्सरा स्वेच्छा चित्र अपने योग बल से अनिरुध को वहां ले आई अनिरुध को कन्यानंदपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतह पुर रक्षक महावीर बाणसुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपनी सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणसुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह यदोवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया है। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से माया पूर्वक युद्ध करने लगा और यदु नंदन अनिरुद्ध जी को नागपाश से बांध लिया इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहां गए उसी समय देवर्षि नारद के मुख से योग विद्या में निपुण युक्ति चित्र लेखा द्वारा उन्हें शोणित पुरले जाए गए सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने ही उन्हें चुराया है तब स्मर्ण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रधुन्न के साथ बाणसुर की राजधानी में आए और नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमत गणों से युद्ध आरंभ हुआ उन्हें नष्ट करके श्री हरि की राजधानी के समीप आए तदंतर बाणासुर की रक्षा के लिए तीन सिर और तीन पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके भैके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र लिए इस प्रकार भगवान शांगधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उसके शरीर से निकाल दिया उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पिता मह जी ने भगवान से कहा इसे क्षमा कीजिए तब भगवान मधुसूदन ने अच्छा मैंने शमा की ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया ज्वर बोला जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जाएंगे ऐसा कहकर वह चला गया तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव तब संपूर्ण देवत्व सेना के सहित बालीपुत्र बाणासूर, भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकीजय भगवान के साथ युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि और भगवान श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रत्युषास्त्रास्त्रों के किरण जल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक शुभद हो गए। इस घोरिय धके उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है श्री गोविंद ने जंभक अस्त्र छोड़ा जिससे महादेव जी निद्र से होकर जमुहाई लेने लगे उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथ गण चारों ओर भागने लगे भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ अनयास ही अदभुत कर्म करने वाले भगवान शिवकृष्ण चंद्र से युद्ध ना कर सके। तदनंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से जी के शस्त्रों से पीड़ित होने से तथा भगवान कृष्ण चंद्र के हुंकार से शक्ति ही हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्रीकृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के मुद्रा भिभूत दैत्य सेना के नष्ट स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के शीना हो जाने पर भगवान कृष्ण प्रधुन और बलभद्रजी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणा सूर्याक्षत नंदेश्वर द्वारा हाँ जाते हुए उस महान रथ पर चढ़कर आया उसके आते ही मह अनेकों बाण वर्षा कर बाणासुर की सेना को छिन्न-भिन्न कर डाला तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र बड़ी फुर्ती से हल से खींच-खींच कर मूसल से मार रही हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र उसे बाणों से बिंधे डालते हैं तब बाणासुर का भगवान श्री वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे परन्तु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बिंधने लगे। हे द्विज उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और भगवान कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर � अंत में समस्त बाणों के छन भिन्न हो जाने और संपूर्ण अष्टशत्रुओं के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का निश्चय किया। तब दैत्यमंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपनी सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या, अर्थात मंत्रमायिकुल देवी कोटरी भगवान के सामने नग्नावस्था में उपस्थित होईं। उन्हें देखते ही भगवान ने नेत्रमुंडली और बाणासुर को लक्ष्य करकर उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए भगवान चूत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काट कर क्रमशः बाणासुर के भुजाओं को काट डाला केवल दो भुजाएं छोड़ दी तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबन को काट कर, अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना बाणासुर को अपने खंडित भुजा दंडों से लोहू की धारा बहाते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर सामपूर्वक कहा श्री भगवान शंकर बोले हे कृष्ण हे कृष्ण हे जगन्नाथ मैं यह जानना चाहता हूं कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हैं आप सर्व भूतमय हैं आप जो देव तिरक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्षी का लीला ही है हे प्रभु आप प्रसन्न होइए मैंने इस बाणासुर को अभेदान दिया है हे नाथ मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या ना करें हे अव्याय यह आपका अपराधी नहीं है यह तो मेरा इस दृढ़ते को मैंने ही वर दिया था इसीलिए मैं ही आपसे इसके लिए शमा कराता हूं श्री पराशर जी बोले त्रिशूल पानी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणसुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा श्री भगवान बोले हे शंकर यदि आपने इसे वर दिया है तो मैं इस चक्र को रोके लेता हूँ आपने जो अभय दान दिया है वह सब मैंने भी दे दिया हे प्रभु शंकर आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें आप यह भली प्रकार समझ लें कि मैं जो हूं सो आप हैं तथा यह संपूर्ण जगत देव असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है हे हर जिन लोगों वे भिन्न दर्शित पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते हैं और बतलाते हैं। हे ब्राह्मण ध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप आधारिए, मैं भी अब आऊँगा। भगवान श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहां प्रधुन्न कुमार अनुरुध्द थे, वहाँ गए, उनके पहुँचते ही अनुरुध्द के बंधन रूप समस्त न जनार्दन सपत्निक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर भगवान बलराम प्रधुन और भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वारकापुरी में लौट आए हे वेप्र वहां भू भार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवें अंश